no show talk anant ki pukar number 11 सोच रहे हैं जो पंद्रह लाख रुपये करीब का हमारा अंदाज है वो करने का पक्का मकसद क्या है और ऐसा करने से और अधिक जीवन जागृति केंद्र और सब जगह से क्या फायदा टूटा सकते हैं उसके लिए कोई समझा सुनी अब लोग सरकार तक पूरे हो गए बात सुनो करते तो उन्होंने आपसे सभी कठिन सवालों में कि मैं शायद दोबारा इस मुल्क का समाज कभी भी नहीं होगा इतने संक्रमण की ट्रांजिशन की हालत में हजारों सैकड़ों वर्षों में एक एकाधवार समाज आता है जब सारी चीजें बदल जाती हैं जब सब पुराना नया हो जाता है। ये क्षण सौभाग्य भी बन सकते हैं और दुर्भाग्य भी जरूरी नहीं है कि नया हर हालत में ठीक ही हो पुराना तो हर हालत में गलत होता है लेकिन नया हर हालत में ठीक नहीं होता और जब पुराना टूटता है तो हजार नए विकल्प अल्टरनेटिव्स होते हैं दुर्भाग्य बन सकता है और गलत विकल्प चुन लिया कोई तो इस बात को ठीक समझना नहीं चाहिए मैं पुराने के हर हालत में विरोध नहीं लेकिन नए हर नए के हर हालत में पक्ष में नहीं पुराना तो जाना चाहिए उसे छोड़ रोकने की कोई जरूरत नहीं असल में हम पुराना ही उसे कहते हैं जो अपने समय से ज्यादा रूक गया जिसे अब नहीं होना चाहिए था लेकिन जब पुराने के टूटने का क्षण आता है तो हमारी जैसी कोनो बहुत मुश्किल में पड़ जाती जिन्होंने पुराने को कभी तोड़ा ही नहीं तो हम पुराने की तोड़फोड़ भी बहुत स्वस्थ चित्त से ना कर सकेंगे इन्होंने पुराने को जब तोड़ेंगे तो हम फीवरिस हालत और बुखार की हालत में तोड़ पाएंगे लेकिन ध्यानदेश बुखार की हालत पुराना तो टूट सकता है लेकिन नया निर्मित नहीं हो सकता नए के निर्माण के लिए बड़ा शांत और स्वस्थ चित्त चाहिए तो इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम क्या करें और क्या न करें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कुछ भी करने का निर्णय लेने के पहले मन के पास एक शांत स्वस्थ चित्त हो ये तो दूसरी बात है कि हम फिर क्या करेंगे और किस रास्ते पर जाएंगे ये सवाल ऐसा नहीं है कि हम चौराहों को तो खड़े हुए हैं अपने अपनी जिंदगी की गाड़ी को लेकर सवाल ये नहीं है कि हम किस रास्ते पर मरें सवाल यह है कि ड्राइवर होश में है या नहीं ये ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि तो जो ड्राइवर बेहोश तो कोई भी रास्ता खतरे में जाने वाला है और चुनाव कौन करेगा कि रास्ता कौन सा ठीक है सब तरह चाहे राजनीति हो चाहे नीति हो चाहे साहित्य हो चाहे कला हो जीवन के सब दिशाओं में पुराना टूटने के करीब टूट रहा है हम कुछ ना भी करेंगे तो भी टूट जाए नए का चुनाव करना ही होगा यानी अभी कुछ ऐसा नहीं है कि नए का चुनाव करने में हमें कोई चुनाव करना है ये बिल्कुल मजबूरी की हालत खड़ी हो गई कि नए को चुनना ही पड़ेगा पुराने ने अपने होने का सारा कारण खो दिया है अब उसका कोई आधार नहीं रह गया लेकिन दो तरह के लोग हैं मुल्क हैं एक वे जो जो डर के कारण पुराने को बचाए रखना चाहते कि कम से कम परिचित है पहचाना हुआ है एक बल ने जो किसी भी कीमत पर कुछ भी नया आए कोरोना को तोड़ देने को आते नहीं कि कुछ भी नया आ जाए तो ठीक होगा मैं उन दोनों में से नहीं और इसलिए मेरी तकलीफ बहुत ज्यादा है मुझे लगता है कि नया तो चुनना है चुनना ही पड़ेगा रोज चुनना चाहिए लेकिन कौन चुनेगा और इधर सैकड़ों वर्षों से ये बुर होती रही है जैसे कि हम उदाहरण के लिए ले उन्नीस पहले तो 50 साल पूरा मुल्क इस आंखों में जिया कि आजादी आएगी और सब ठीक हो जाए और जिनको हम बहुत बुद्धिमान लोग कहें उन्होंने भी मुल्क को यही समझाया कि सारी परेशानियों का कारण अंग्रेज अंग्रेज गए कि सब परेशानी दे सरा से झूठी ये बात थी लेकिन उन्होंने शायद झूठ समझ के ना कहीं हो उनकी वृद्धि तो दिखाई नहीं पड़ रहा तो उन्नीस सौ सैंतालीस में उन्होंने सारी आशा टीकाकर रखी कि आजादी आई कि सब आ जाए अंग्रेज गया कि सब परेशानी गई क्योंकि परेशानी का कारण हुआ इस दुनिया में सब परेशानी का कारण वार्ड में जो सब ठीक हो जाए इसलिए पंद्रह अगस्त इस सुबह जब तो हम लौटे देखा कि सब ठीक हो गया कि नहीं होगा लेकिन वो कुछ भी ठीक नहीं हुआ फिर बीस साल गुजर गए अब हम जांच अंग्रेज हमारी सारी मुसीबत का कारण न था एक आध कारण रहा होगा और वो एक आध कारण भी हम इसीलिए मौजूद था कि हमारे बाकी मुसीबत के कारण उसको मौजूद रखने में सहारा दे रहे थे वो सबके सब कारण मौजूद है लेकिन मुख्य दिमाग में फिर कोई फर्क नहीं पड़ा जिससे कह रहा है कि समाजवाद आ जाएगा तो सब ठीक हो जायेगा अब हम फिर भी पार्लिपन की बात करते समाजवाद आगे भी फिर हम ऐसी चौंकियां तो खाए रह जाएंगे तो कुछ भी ना हुआ जैसे हमने पीछे ये समझा था कि अंग्रेज की गुलामी सारे उपद्रह का कारण है जबकि ये बात बिल्कुल सच न थी बहुत मुश्किल है ये बात तोड़ने की अगर अंग्रेज की गुलामी न होती तो हम इतनी भी अच्छी हालत में होती जितनी अच्छी हालत नहीं होती हमें छोड़ के गए जब इस मुल्क को अपने हाथ में लिया था तो हमारे हालत पे एक बदतर थी जिनका में कोई कल्पना नहीं, नहीं। ये है ये जब छोड़ गए तो उससे बहुत बेहतर हालत में छोड़ गए अब हमें एक ख्याल लग रहा है कि पूंजीवाद किसी तरह नष्ट हो जाए सारी बीमारी की जड़ हुआ है। उसे नष्ट करके हम फिर एक मुसीबत में पड़ेंगे हम तो पूंजीवाद तो नष्ट हो गया लेकिन जो सपने हमने संवारे थे वो नहीं आ वो नहीं आ सकते ऐसे नहीं आते मुल्क के पास से विचार करने वाला मस्तिष्क नहीं, है जो चीजों को उनकी गहराई में देखे और खोजे और समझे और चीजें इतनी अन्यथा हैं जिसका हमें दिन से पता नहीं चलता अगर वो बड़ा मकान है और इस मकान के चारों तरफ छोटे छोटे झोंपड़े हैं तो कोई भी आर्थिक चौकट दे खड़े हो तो कह सकता है कि झोंपड़ों को छोटा कर करके ये मकान बड़ा हो गया और ये बात सबको ठीक मालूम पड़ेगी कि बात ठीक है लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत और उल्टी बात सची ये दस छोटे झोंपड़े जिंदा है सिर्फ इसलिए एक बड़ा मकान बीच में उठा है क्योंकि जिंदा भी नहीं रह सकते थे होते ही नहीं है क्योंकि एक बड़ा मकान जब उठता है तो एक राज बनाता है एक इंजीनियर काम करता है एक मजदूर लिमिटेड होता है कोई गड्ढा खोदता है कोई लकड़ी काटता है एक बड़ा मकान जब बनता है तो उसके आसपास 50 छोटे मकान बड़े मकान को बनाने की वजह से बनते लेकिन चौरस के प्रसन्न वाला मोटा कहेगा गया कि छोटे मकान इसलिए रह गए कि मकान बड़ा बन तो तो जाए अगर बड़ा मकान न होता तो तुम्हारे पास भी बड़े मकान होते लेकिन आप ध्यान रखिये जिंदगी का तर्क बिल्कुल उल्टा अगर बड़ा मकान ना होता तो झोपड़ी नहीं होते बड़ा मकान तो होती नहीं झोपड़ी भी नहीं हो सकते युद्ध को जमा दुनिया की आबादी दो करोड़ थी केवल और अगर गांधी जी जैसे लोगों की बात मान ली जा तो अब भी मुल्क की आबादी दो करोड़ हो सकती है उससे ज्यादा नहीं हो सकती आज हिंदुस्तान पाकिस्तान मिलते 70 करोड़ ये 70 करोड़ लोग कैसे जिंदा हैं पूजीवाल ने संपत्ति पैदा की है लेकिन इसे देखने के लिए कोई बुखार से भरा हुआ चित्त नहीं चाहिए इसे देखने के लिए बहुत स्वस्थ शांत चित्त चाहिए और तब मैं मानता हूं कि तब हम पूंजीवाद का उपयोग कर सकते हैं समाजवाद लाने के लिए और अभी हम पूंजीवाद से लड़ेंगे समाजवाद लाने के लिए और पूंजीवाद को तो तोड़ेंगे समाजवाद लाने के लिए जबकि मेरी समझ ऐसी है कि पूंजीवाद जब पूरी तरह सफल होता है तो अनिवार्य रूप में समाजवाद में परिणत होता है समाजवाद जो है सूझी का अगला कदम है लेकिन इसके लिए तो बड़ी समझ और बड़ा शांत चित्त चाहिए मैं एक उदाहरण के लिए मैंने बात की, ऐसा ऐसे मुल्क की पूरी जिंदगी सब तरफ से उलझ गई चाहे राजनीति हो चाहे धर्म हो चाहे नीति हो चाहे कुछ भी हो फिर मेरा यह आग्रह नहीं है बहुत कि हम इसकी फिक्र करें कि जो ठीक हमें लगता है वो मान लिया जाए ज्यादा फिक्र इस बात की करने की है कि ठीक को समझा जा सके इस योग चित्त पैदा किया जाए अगर वो चित्त यही ठीक समझे कि ऐसा करने से ठीक हो जाएगा तो वैसा किया जाए लेकिन ठीक और गलत का निर्णय करने वाला शांत मन मन के पास नहीं है और जरूरी नहीं है कि तो पूरे मुल्क के पास शांत मन हो तब कुछ हो जिंदगी बहुत थोड़े लोग चलाते हैं बहुत थोड़े से लोग जिंदगी को चलाते अगर हम मनुष्य जाति में 200 नाम काट दें तो मनुष्य जाके हुई भी जहां की दो लाख साल पहले आदमी था वो अभी झाड़ से उतरना भी नहीं सीखा होगा आदमी एक 200 सौ आदमियों की प्रतिभा सारे जगत को गति दे जाती है इधर मेरे मन में ये निरंतर चमता है कि देश के सारे प्रमुख नगरों में ध्यान केंद्रों जहाँ हम इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं कि क्या ठीक है जहाँ हम इसकी चिंता कर रहे हैं कि कुछ लोग क्लियरिटी को उपलब्ध हो रहे हैं उनका मन शांत हो रहा है और चीजों को देखना शुरू कर रहा है कि चीजें कैसी हैं न उनका पक्षपात काम कर रहा है न उनके अपने कोई पूर्वाग्रह काम कर रहे हैं उनके पास सिर्फ ठीक देखने वाली गोभी है उसे वो देखना शुरू कर रहे हैं अगर मुल्क के सारे बड़े नगरों में हम थोड़ी सी छोटी जमात भी चीजों को ठीक देखने वाली पैदा कर सकते सकें तो इस संक्रमण के काल में उसके बहुमूल्य उपयोग होंगे और हम जानता हूं सारे सर्वाधिक मूल्यवान बात सिद्ध हो तो इसलिए कि ठीक शांत चित्त के लिए हम हवा भूलि और व्यवस्था दे सके अब उस व्यवस्था देने की बहुत सी बातें होंगी जैसे ध्यान केंद्र के लिए कहा मेडिटेशन हॉल के लिए कहा एक एकदम जरूरी है कि सारे बड़े वायनगरों में ऐसे भवन हैं जो ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं ना ईसाई के हैं जो सभी मनुष्यों के लिए थे और जो भी वहां शांत होना चाहता है उसके लिए भगने में शांति के लिए सब तरह की व्यवस्था की जा सकती है छोटे बच्चों के लिए वहां अलग व्यवस्था की जा सकती है उस तरह का साहित्य निर्मित किया जा सकता है जो छोटे बच्चों को ध्यान में ले जाने में सहयोगी हो सके और हजार उपाय किए जा सकते हैं उपाय का मामला ऐसा है कि अगर आज को पश्चिम की पेंटिंग उठा उठाकर देखे तो उसे ऐसा लगेगा कि जरूर रूदय चित्त से पैदा हुई है अभी मैं पूना में जिस घर में मेहमान था वहां दो पेंटिंग ले आए थे वो काफी पैसे खर्च करके लाए थे पेंटिंग अच्छी थी उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करते? कि तो मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा तुम इस पेंटिंग के पास आधा घंटे के लिए बैठ के इसे देखते रहो और आधा घंटे बाद तुम्हारा मन कैसा होता है वो मुझे बता दो तो आधा घंटा तो बहुत दूर है वो जो पेंटिंग थी उसे पांच मिनट भी गोस से देखने आपका में आपका सिर घूमने लगेगा और ऐसा लगेगा कि आप पागल खाने में उसका टोटल इफेक्ट पेंटिंग का जो है वो सुबिंग नहीं है अगर पिकासों की पेंटिंग देख थोड़ी देर उस ध्यान करें तो पागल हो सकता है सांस नहीं लेकिन बुद्ध की मूर्ति पर कोई पांच मिनट बैठकर ध्यान करे वो पाग मिनट तो वो भिन्न और शांत हो गए लौटेगा मूर्ति के माध्यम से या पेंटिंग के माध्यम से हमने शांति का इंतजाम किया दरवेश फकीरों के नृत्य हम मैं चाहता हूं कि ऐसे हाल होने चाहिए सारे मुल्क में नाच तो हम रहेंगे सारी दुनिया नाच रही और गुरुआ को नाचने नहीं रोका जा सकता और जो कुल नाचने से रोकेगी उसको भारी नुकसान होने शुरू हो जाएंगे लेकिन नाच ऐसा हो सकता है कि नाचने वाला नाचने में शांत हो और ऐसा भी हो सकता है कि नाचने में आसान हो मूवमेंट रिबिन की बात है ऐसा नाच हो सकता है कि कामुकता से भर दे और ऐसा नाच हो सकता है कि कामुकता के बाहर कर देखने वाले भी देखते देखते कामुक हो जा सकता है अभी एक लग की लेकिन सलाौटी उस और उसने मुझे कहा कि वो हिप्पी के एक एक नाटक को देखने गई तो वो नाच रहे हैं और फिर नाचते नाचते उन्होंने ना कपड़े फेंक दिए हैं वो मंग हो गए और उनसे मुहारिष्ट होकर हाल में कम से कम 20 परसेंट लड़कियों लड़कियों ने युवा और युवतियों ने कपड़े फेंक दिए और लोग नंग हो गए हाल में देखने वाले तो वो कहने लगी मैं बहुत हैरान हूं कि क्या हो रहा है क्योंकि तो यहां तक भी ठीक तो है क्योंकि नाच रहा नंगा हो गया है ठीक लेकिन हाल में देखने वाले को क्या हो रहा है वही नाच आपके भीतर कुछ करेगा जो भी आप देख रहे हैं वो आपके भीतर कुछ करेगा दरवेश फकीरों के नृत्य में अगर उन्हें कोई आधा घंटे तक देखता रहे तो वो पाएंगा मन की चिंता विलीन हो गई है क्योंकि वो जो मूवमेंट है वो जो गति है वो उतने तो वैज्ञानिक के हिसाब से निर्भर की गई है कि आपके मन को थपकी देती हो शांत करती हो तो मेरे लिए दी, मेडिटेशन हाल बहुत और अर्थ रखता है वह उस तरह के चित्रों की व्यवस्था करें कि जिन्हें देखते मन शांत होता हो स्वच्छ होता हो उस तरह के नृत्यों की व्यवस्था करें जिन्हें देखते मन शांत होता हो स्वस्थ होता हो उस तरह के गीत की व्यवस्था करें उस तरह के संगीत की व्यवस्था करें उस तरह की गुण वहां बस्ती हो उस तरह का शिक्षक वहां पैदा हो उस तरह का बच्चा भी वहां हो बूढ़ा भी हो पति भी हो पत्नी भी हो जीवन के सारे पहलुओं को हम वहां छूना शुरू करें पुरानी दुनिया ने भी बहुत से ध्यान भवन पैदा किए लेकिन वो सब पलायनवादी थे इसके अगर कोई आगमी मंदिर में जाता है तो वो जिंदगी से भागना शुरू हो जाए। मैं ऐसे मंदिर चाहता हूं जो जिंदगी में और गहराई में ले जाती हूं जिंदगी से भगाती हूँ तो बड़े से बड़ा तो जी है कि ऐसा केंद्र जहां जीवन की सब दिशाओं को छूने के लिए और सब दिशाओं से काम करने के लिए और मनुष्य को सब तरफ से शांति में डुबकी लगाने के लिए हम कोई व्यवस्था दे वो व्यवस्था दी जा सकती है तो उसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं है जिस तरकीब से उन्होंने आखिरी को अशांत किया है वो भी व्यवस्था है वो भी हमारी इंतजाम है जिसने ये, ये पागलपन पैदा कर दिया है तो ध्यान केंद्र चाहिए वैसे की बात मैं नहीं जानता वो ईश्वर बाबू खुद समझे और आप समझे उससे मुझे मतलब नहीं कि वो इतना मैं जानता हूं कि अगर ये इस तरह का कुछ व्यवस्था जुटा पाते हैं आप तो आप आने वाले इस मुल्क के आने वाले समस्त बेहुओं के लिए कुछ काम कर सकेंगे अपने लिए भी कुछ मूल काम जिसका स्थाई परिणाम देश की चेतना पर हो सकता है ऐसा साहित्य चाहिए धर्म के नाम पर हमारे पास जो साहित्य बिल्कुल कचरा है यानी उस साहित्य की वजह से जिनमें थोड़ी भी बुद्धि है धार्मिक नहीं हो पाएंगे इन्हें हमारा जो जो धार्मिक साहित्य जिसको हम कहते हैं रिपलसिव है जिसके पास बुद्धि हो उसको उस, उस साहित्य को पढ़ने के लिए बुद्धि बुद्धिहीनता बहुत अनिवार्य आवश्यकता है ऐसे तो साहित्य चले जो मुल्क की प्रतिभा को छूए और स्पर्श करे मुल्क की प्रतिभा जिसमें पाए कि कुछ रस हो सकता है उस तो साहित्य के लिए भी ऐसे केंद्र प्रचार और विस्तार के लिए आधार बन सके अब हमारे पास बहुत नए साधन हैं जो कबीरी नाथे दुनिया में ना कबीरी ना थे आज हमारे पास है लेकिन उन साधनों का प्रयोग के, के लिए नहीं कर पा रहे अब बुद्ध के पास कोई उपाय नहीं था सिवाइश के कि वो पैदल गुर हुए थे चालीस साल तक लेकिन 40 साल पैदल बुद्ध घूमें तो भी बिहार के बाहर न जा सके सिर्फ एक दफा बनारस तक गए इतना बड़ी दुनिया है बुद्ध के पास उपाय नहीं था अगर मेरे जैसे आदमी को भी बुद्ध जैसे भिड़कना पड़े तो ढाई हजार साल बेकार गए और जहां तक तो मामला ऐसा है कि बुद्ध जितना काम कर सके उससे ज्यादा काम मैं नहीं कर सकू लेकिन ढाई हजार साल में जो सारी टेक्नोलॉजी विकसित हुई है उसका उसका क्या मतलब है उसका मतलब यह है कि फिल्म ऐसी हो सकती है कि जिस गांव में हम नहीं गया हूं वहां भी मेरी बात पहुंच जाए फिल्म ऐसी हो सकती है कि जिस गांव में हम भक्त की वो व्यवस्था न कर सकेंगे जो हमने बम्बई में की है तो फिल्म उस वक्ति की वहां पहुंच जाए जरूरी नहीं है कि हम हर गांव में पेंटिंग्स पहुंचा सकें लेकिन बम्बई में जो पेंटिंग्स हमने लगाई हैं अपने ध्यान कक्ष में उनको पूरा मुल्क फिल्म के जरिए देख ले कोई वजह नहीं है पूरा मुल्क पूरे भी पूरी दुनिया भी संबंधित हो जाए तो रेडियो का माध्यम है टेलीविजन का माध्यम है अब हमारे पास ऐसे माध्यम है जिनका कि पुराना पुराना जगत उपयोग ही नहीं कर सकता तो उसके पास नहीं है हमारे पास है हम भी उपयोग कर रहे हैं लेकिन मंगल के लिए उपयोग नहीं हो रहा अमंगल के लिए उपयोग हो रहा तो एक बड़ी लड़ाई अभी मुझे मिलते हैं लोग वो कहते हैं कि सिने वो बंद करो ये करो बंद बंद करने का सवाल नहीं है जो माध्यम जगत में आ गया वो बंद नहीं होगा इसलिए सवाल बंद करने का नहीं सवाल उसके उपयोग का है उसका कैसा उपयोग अब सुनमो जैसी शक्तिशाली चीज का एकदम ही गलत उपयोग हुआ जा रहा है समूह ने कहावत सुनी है फ्रेंच एक कहावत कि जब भी कोई आविष्कार होता है तो सैता सबसे पहले उसको कब्जा कर लेता है। और जिनको हम अच्छे लोग कहें वो खड़े देखते रहते और वो यही चिल्लाते रहते हैं कि बड़ा बुरा हुआ जा रहा है बड़ा बुरा हो जा रहा है लेकिन तुमको कौन रोक रहा है कि तुम उसको कब्जा मत कर लो नहीं वो ये काम करते रहेंगे वो साधु सम्मेलन करके तय करते रहेंगे कि रद्दी पोस्टर नहीं लगनी चाहिए लेकिन तुम अच्छा पोस्टर लगाने से तुमको कौन रोक रहा है और तुम इतना अच्छा पोस्टर क्यों ही लगा पाते हो रद्दी पोस्टर अपने आप उखड़ जाओ और फिर जाए उसे कोई देख लेना लेकिन वो नहीं उनकी फिक्र है कि रद्दी पोस्टर नहीं होना चाहिए वो फिल्म नहीं होनी अच्छी फिल्म बनाने से कौन रोक रहा है लेकिन कर हमारी कल्पना भी नहीं आती हम सोच ही नहीं सकते कि बुद्ध जैसा आदमी अगर फिल्म में खड़ा किया जा सके तो क्या परिणाम हम कहेंगे पहले तो बुद्ध खड़े नहीं होंगे उस फिल्म अगर बुद्ध बोल सकते हैं चल सकते हैं तो बुद्ध का बोलना और चलना फिल्म के द्वारा पूरा मुल्क क्यों देख सकता है सारा मुल्क देख सकता है लेकिन बुरा आदमी सबसे पहले कब्जा कर लेता और अच्छा आदमी सिर्फ चिल्लाता रहता अच्छा आदमी अच्छा सदा से इम्पोर्टेंट है वो बिल्कुल नपुंसा वो कुछ नहीं करता वो सिर्फ चिल्लाता रहा वो कहता रहा कि ये बुरा हो रहा है ये बुरा हो रहा वो बुरा हो रहा वो करता को भी कुछ नहीं बुरा आदमी आग लगाता अच्छा आदमी बाल्टी पानी लेकर भी नहीं आता तो उतना कहता रहता बुरा हो रहा है यह नहीं चाहिए मेरी समझ में अच्छे आदमियों को वीरशाली बनाने की जरूरत है बुराई से जो लड़ाई है वो बातचीत से हो सकती जिन जिन माध्यम का बुराई उपयोग करती उन माध्यम का भलाई को भी उपयोग करना चाहिए अब इसे मैं हरा हूं अब मैं जाऊंगा गा, एक एक गांव रूंगा रटकूंगा एक एक गांव से अगर मैं किसी गांव में जाऊं और दस हजार लोग भी मुझे सुन लें तो ये समुद्र में रंगदानी जैसा है ये कभी रंगी होने वाला नहीं इतना बड़ा समुद्र अगर मैं जिंदगी मेहनत भी करूं तो भी उस मुल्क के पचास करोड़ लोगों से आमने सामने नहीं हो सकता लेकिन आपको वजह नहीं कि आमने सामने क्यों ना हो सके, अब हो सकता है जो कि पहले कभी संभव नहीं था अब ये संभव हो सकता है तो नवीनतम टेक्नोलॉजी का साइंस का धर्म कैसे उपयोग करे इस संबंध में न केवल चिंतन बिल्कुल के व्यवस्था जुटाने की बात है वो पंद्रह तो बहुत छोटी बात है जो शुरू मानकर चलना चाहिए लेकिन अगर इसका उपयोग हो सके तो बड़ा क्रांतिकारी काम हो सकता अब, अब बच्चे हैं बच्चे फिल्म देख रहे हैं उनको आप मना कर रहे हैं मैं नहीं जानता कि उनको मना करने की जरूरत है उनको जरूर फिल्म दिखानी चाहिए बच्चे फिल्म देखेंगे लेकिन कोई कारण नहीं कैसी फिल्म बच्चे क्यों ना देखें कि उनकी जिंदगी में रोशनी बन आए आ सकती है ऐसा गीत क्यों ना गाएं वो भी लोग सकते हैं उनको गिफ्ट चाहिए अब बच्चे ट्विस्ट कर रहे हैं या नाच रहे हैं या है है कुछ और कर रहे हैं जाज ये सब चलता है मैं मानता हूं कि बच्चों को नृत्य होना ही चाहिए क्योंकि जो बच्चा नाच नहीं सकता वो हुआ हो गया उसको नाचनी चाहिए लेकिन हम चिल्लाएंगे कि नहीं नहीं ये नाच ठीक नहीं लेकिन ठीक नाच कहां है या तो नाच ही नहीं और या गलत नाच है मैं आपसे कहता हूं इन दोनों को गलत नाच ही चुना जाएगा कोई उपाय ठीक नाच कहां है वो ठीक नाच सामने ले आई है और गलत नाच अपने आप विदा होने लगेगा उसे ठीक कर डालने की जरूरत है लेकिन मेरा मानना यह है कि भलाई जो अभी तक भी आकर्षक हो पाई बुराई अभी भी आकर्षक है यह आश्चर्यजनक बात है कि बुराई इतनी आकर्षक है और भलाई में कोई आकर्षण नहीं आदमी जब मरने लगता है तब वो मंदिर की तरफ जाता है बाकी वो नहीं जाता हाँ किसी फिल्म टाकेज का नाम ना, मराठा मंदिर हुआ बात अलग है वहां जाता हुआ वो बात अलग मंदिर मंदिर वो जब उम्र ढल जाते है और मरने के करीब होता तब जाते आकर्षक नहीं है उसने पुकार नहीं दिए उसके प्राणों को जब वो थकने लगता है और हारने लगता है जब सब आकर्षण विदा होने लगते हैं तब कहीं वर्म उसको आकर्षक मालूम पड़ता है अब तक का सारा धर्म मरों आदमी को आकर्षित करता है जिंदा आदमी को नहीं आकर्षित करता है ताकत जिंदा आदमी के हाथ में है तो ये इन केंद्रों को तो मैं बिल्कुल न्यूक्लियस बनाना चाहता हूं ऐसे न्यूक्लियस ऐसे केंद्र जहां से हम जीवन की सब विधाओं को सब डायमेंशंस को स्पर्श करने लगे तो हम 10-50 वर्षों में एक, एक बिल्कुल नए समाज के जन्म के लिए कुछ आधार रख सकते हैं और ये काम अब मुझे सब तरह के लोग इधर दस वर्षो से निरंतर घूम रहा हूं सब तरह के लोग मेरी नजर में कौन लोग क्या क्या कर सकते हैं लेकिन कोई कई जब मैं एक, एक जंगल में ठहरा हुआ था और एक मूर्तिकार जो कभी तो बहुत प्रसिद्ध था लेकिन दुनिया से परेशान होकर जंगल में जाकर रहने लगा अब वो इस समय दुनिया में दस पांच अच्छे मूर्तिकार लेकिन उसके पास मूर्ति बनाने के लिए पैसा नहीं फिर भी जो कुछ उसे कहीं से कोई दे देता कुछ कर वो बना के खड़ी करता जाता। और उसके पास इतनी सामर्थ है वो मैं सीमेंट ही नहीं है ही नहीं जैसे वो मूर्ति बना ली उसने मुझे कहा कि मैं जिस तालाब के पास हुई उसके चारों तरफ ऐसी मूर्तियां बना देना चाहता हूं उससे सारी मुझे अपने नक्शे बताए मॉडल्स बताए कि वो तो इतने अदूत हैं लेकिन वो उसके पास पैसे नहीं हैं मैंने उससे कहा कि मैं कोई केंद्र खड़ा करूं और तुम्हें कहूं कि वहां आ जाओ और उस केंद्र के चारों तरफ ऐसे मिलकर फैला दो उसने कहा कि मैं सारी जिंदगी वहां लगा दूं क्योंकि मुझे और कोई काम नहीं मुझे रोटी मिल गई इसके बाद मुझे कोई काम नहीं सारी है सारी ज़िंदगी रोटी खोलता मूर्तिकार हैं संगीतज्ञ है, लेकिन वही संगीत बाजार में बिकेगा जो रद्दी होगा क्योंकि रद्दी आदमी सिर्फ खरीदने वाला है पूरे पूरे वो संगीतज्ञ रद्दी सरदी बेशन लगा क्योंकि बाजार में कमोडिटी उसकी है वही उसका मूल्य है एक हमारे पास ऐसी व्यवस्था चाहिए मुल्क के प्रत्येक बड़े नगर में जहां हम श्रेष्ठतम को फ्लावर होने के लिए खिलने के लिए मौका खोज सके और वहां श्रेष्ठतम को जितनी छोटी मात्रा में सही जन्म दे सके और ध्यान जो है बहुत ही चीजों का इकट्ठा जोड़ है ध्यान को तो ऐसी चीज नहीं, नहीं कि है कि वो एक चीज है कि आज भी चौबीस घंटे कुछ भी रहे और बस एक अब मेरी समझ है कि अगर किसी आदमी को ध्यान में जाना है तो उसके घर के दीवानों को रंग की बदलाव होनी चाहिए क्योंकि दीवानों का रंग ऐसा हो सकता है जो कभी ध्यान में जाने ही ना अगर आपने लाल और पीले और काले रंग से दीवानों टूट डाली दी हैं उनके भीतर बैठ के आप पांच मिनट में आंख बंद किए हुए भी बेचैन हो जाएंगे उसने कैसे कपड़े पहनी है अब तो कौन क्योंकि हम जीते बहुत शरीर के तल पर ना आपकी नजरें की जो बात होती है जीते तो शरीर के तल पर ये जो केंद्र होंगे ये जीवन की सब दिशाओं में खोज करें अन्वेषण करें कपड़े कैसे हो मकान की दीवार का रंग कैसा हो मकान कैसा हो मकान के पास दरख्त कैसे हो सारी चीजों के संबंध में स्पर्श करने की जरूरत है और जब हम सब पर स्पर्श हो तो मैं मानता हूं ज्ञान इतनी सरल चीज जितनी कोई और चीज सरल नहीं शायद उसे अलग से करने की जरूरत न रह जाए अगर भोजन कैसा हो कपड़े कैसे हो मकान कैसा हो बगीचा कैसा हो उठते लोग कैसे हों बैठते लोग कैसे हों बात, हो, बात कैसे करते हों अगर ये सारी बात के संबंध में एक बात इसमें रख ली जाए कि कौन सी चीज शांति की तरफ ले जाने वाली होगी तो जरूरी नहीं है कि उस आदमी को और अलग से ध्यान करने जाना पड़े ये सभी उसके भीतर ध्यान का सूत्र बन जाए तो मेरे लिए ध्यान का अर्थ भी बहुत और है अब अभी तो मैं जिनको ध्यान की बात कर रहा हूं वो बिल्कुल ही गलत लोग हैं क्योंकि वो तो जिस दुनिया की जिस सामने कोई संबंध नहीं लेकिन उनको सुझाव देने का भी सवाल है वो भी तो नहीं है उनके पास वो कर भी क्या सकते एक पूरा दर्शन तो है मेरे दिमाग में उसको अगर जिनको भी ठीक लगता है वो थोड़ी ताकत में गए तो वो पूरा हो जाए अंतर मुझे कोई परेशानी नहीं जितना मैं कर सकता हूं मैं करता चला जाता हूं उससे कोई अंतर नहीं अब मेरे पास कुछ ना हो जिनको मैं कहीं बिठा सकता हूं जो कि बड़े काम के हो सकते क्योंकि मैं तो कहीं बैठ नहीं सकता मेरा कहीं बैठना तो महंगी बात है मैं चलती रहूंगा पर कुछ लोगों को कहीं बिठाया जा सकता है जो कि बड़े काम के सिद्ध हो जाएं, और उनके बिठाने के लिए भी कोई उपाय और व्यवस्था चाहिए तो वो आपको सोचना चाहिए और एक बम्बई से शुरुआत करें एक बंबई में एक मॉडल की तरह खड़ा कर लें फिर हम नगर के और देश के और नगरों में उसकी चिंता लें जो भी महत्वपूर्ण तो है वो बहुत धीरे धीरे प्रभावी होता है वक्त लेता है मौसमी फूल हम बोते हैं तो वो महीने भर बाद फूल भी देने लगते हैं और दो महीने बाद समाप्त भी हो जाती हैं तो ये कोई प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है कि आज हो जाएगी और इसलिए मुझे लगता है कि अक्सर इसीलिए काम नहीं हो पाता क्योंकि हमारी आकांक्षाएं बहुत मौसमी होती हैं हम चाहते हैं कि अब भी हो जाए वो अब भी नहीं, नहीं हो पाती तो थे फिर हम थकते लौट जाते हैं ये अभी नहीं होगी पर ये तो लंबी यात्रा है और ऐसी यात्रा है जो अंत कहीं भी नहीं होती है हम उसे सिर्फ धक्का दे जाते हैं समाप्त हो जाते हैं फिर कोई और उसे धक्का दे जाता है और समाप्त हो जाता और यात्रा चलती रहती है यात्रा अनंत है पर एक ही भ्राण अगर की जिंदगी में रह जाए मनुष्य के आनंद की तरफ और मनुष्य के मंगल की तरफ कुछ भी धक्का दे दिया था तो भी वो मैं आदमी मानता हूं कि बड़ी शांति अनुभव करेगा खुद भी कि मैंने मनुष्य को लेकिन अगर हमने ये नहीं किया तो ध्यान रहे ये नहीं हो सकता कि आप खाली रह जाए धक्के तो आप दे ही रहे तो आप अशांति की तरफ देंगे अमंगल की तरफ देंगे आप जी रहे हैं तो आपके धक्के तो जीवन को लगेंगे ही अब सवाल इतना ही है कि वह धक्के किस तरफ ले जाते हैं वो तो कहां ले जाते हैं आदमी को मंगल की तरफ ले जाते हैं सुख की तरफ आनंद की तरफ इस बड़ी कृपार्थता तो नहीं हो सकती कि एक आदमी अपने जीवन में कुछ भी सबके मंगल के लिए कुछ कर पाए बुद्ध अपने विक्षुओं को कहते थे कि जब तुम ध्यान भी करो तो कभी ऐसा मत सोचना कि ध्यान से जो शांति मिले वो मुझे मिल जाए नहीं तो तुम कभी शांति ना क्योंकि तो वो मुझे का भाव भी अशांति बुद्ध कहते थे तो जब तुम्हें तो ध्यान से शांति मिले तो तुम तो यह भी प्रार्थना करना कि सबको बढ़ जाए मत सोचना कि मुझे मिल जाए क्योंकि वो मुझे मिलने का जो ख्याल है वो भी अशांति का बुनियादी आधार है वो बढ़ जाए वो सभी मिल जाए सबको मिल जाए तो बुद्ध कहते ध्यान करते वक्त बैठते वक्त कहना कि जो शांति आए वो सब में बढ़ जाए वो सब तो दूर दूर तक तो तो फैल जाए उसमें मेरे मां को रखना ही मेरे बीच में जो ध्यान से उठो और शांति अनुभव हो तो यही प्रार्थना करते उठना कि सबका मंगल हुई सब तक फैल जाए और बड़े मजे की बात है जो अपने तक रोकना चाहता है वो सब तक तो फैला नहीं पाता अपने तक भी पहुंचा नहीं पाता और जो सब तक फैलाना चाहता है वो सब तक तो फैला देता और अचानक पाता है कि सब तक फैलाने में उस तक तो बहुत फैल गई उस तक तो फैली गई वो तो सवाल नहीं वो तो आ ही गई जाती है अरे रुम के पुलिस बैठू ये अच्छा और बुरा हिमन और हरण ये सब क्या है क्यों है है इसका उपाय क्या उसको कैसे सोच हैं <laughs> कैसे समझ सकते हैं इसको कैसे पास सकते हैं असल में हमारे ऐसे जो सवाल होते हैं सवाल ही नहीं थे इन सवालों में कुछ बातें हम मान के चल पड़ते हैं एक बात को तो हम ये मान लेते हैं कि हर चीज का अर्थ होना चाहिए हम मान के चल पड़ते हैं कि जो भी चीज है उसका अर्थ होना चाहिए एक फूल खिलाए तो हम पूछते हैं किस लिए खिले एक सूरज जल रहा है रोशनी फेंक रहा है हम पूछते हैं किस लिए लेकिन ना सूरज जवाब देगा ना फूल जवाब दे खिलने में लगा रहा है और सूरज बिखरने में लगा रहा है और हम सवाल पूछने में खराब होते हैं रहे <laughs> आदमी जो जो सवाल उठाता है वो सवाल ऐसे ना समझे कि उसमें ना समझने ना कुछ बीमार में पकड़ रखी मैं पहले की मान रूंगा कि हर चीज में कोई मतलब होना चाहिए लेकिन आपको ख्याल में नहीं अगर हर चीज में ही मतलब हो तो जिंदगी इतनी तत्पर हो जिसका कोई हिसाब नहीं जिंदगी में जो भी थोड़ा सा सुंदर है वो गैर मतलब सा है पर्पज लेस जो भी थोड़ा सा सुंदर है मैं किसी को प्रेम करता हूं और अगर मैं पूछ लू मतलब क्या है प्रेम करने बात दें इसलिए हाँ बात दूंगी क्या हाँ हम हम जो पूछते हैं तो हम सभी चीजों को मतलब की भाषा में पकड़ना चाहते हैं और जब हम मतलब की भाषा में सब चीजों को पकड़ेंगे तो जिंदगी एकदम उदास और बेकार हो जाएगी जिंदगी का जितना आनंद है वो उन्हीं सब चीजों में जो गौर मतलब अब एक आदमी नाच रहा है क्या मतलब है वो कहता है कि नाचना ही मतलब है एक आदमी गीत गा रहा है क्या मतलब है वो कहता है गीत गाना ही मतलब है पक्षियों सुबह गीत गा रहे हैं और आकाश में उड़ रहे हैं क्या मतलब है उड़ना आनंद है और गीत आनंद है मतलब कुछ भी नहीं लेकिन मतलब होना ही क्यों चाहिए क्या जरूरत है हर चीज में मतलब हो मेरी समझ तो उल्टी मेरी तो समझिए कि जितनी समझ बढ़ती है जिन चीजों में हम मतलब समझते हैं वो भी गैर मतलब हो जाए और आखिर में ये सारा जगत जस्ट प्ले एक लीला रह जाता है मतलब नहीं रह जाता एक खेल रह जाता है। लेकिन हमारे दिमाग खेल को स्वीकार नहीं करते काम को स्वीकार करते और काम और खेल में फर्क काम में मतलब होता है खेल में मतलब नहीं होता है और मजा यह है कि काम से हम परेशान हैं और काम को हम स्वीकार करते हैं और खेल भी खेलना तो उसको भी काम बनाना चाहते अगर चार बच्चे खेल खेल रहे हैं तो बड़े बूढ़े उनसे ये पूछना चाहते हैं क्या मतलब है किसी खेल रहे तो क्योंकि बड़े बूढ़े जो खेलेंगे भी अगर तुम्हें खेलेंगे तो, तो गांव पर कुछ पैसा लगा तो कुछ मतलब रहेगा उसमें क्योंकि हम पचास, पचास हारे ये तो बेकार क्यों तो सिर्फ कोरोना है कोई फायदा नहीं लेकिन बच्चे खेल रहे हैं और उनकी समझ के बाढ़ है कि आप मतलब क्यों पूछ रहे हैं खेलना अपने को काफी है पर्याप्त है उसके आगे पूछने की बात कहां उठती उसके आगे पूछने की बात इसलिए उठती कि आपको खेल भूल गया है आपको खेल का पता ही नहीं बस आपको सब काम रह गया है दुकान है तो मतलब है मंदिर है तो मतलब है आज हम उससे पूछते कि किस लिए भगवान के मंदिर में जाए और क्या मिल जाएगा मेवा असंभव मंदिर में भी तभी जाएंगे जब मंदिर भी दुकान सिद्ध हो जाए वहां कुछ मिले तो वो जा सके और अगर ये आदमी इस तरह पूछता रहे पूछता रहे तो इसका क्या अंतिम परिणाम हो सकता है कि वो यही पूछेगा कि मेरे होने का क्या मतलब है <laughs> तब फिर आत्महत्या किसी का उपाय नहीं रह जाता है। ये जो सवाल ना आपका इसका आखिरी उत्तर आत्मभार है ये सवाल है <laughs>